मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक और आधुनिक पहल ई पाठशाला डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देती ई e पाठशाला विद्यार्थियों अभिभावकों शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए लेकर आई है ई e लर्निंग संसाधन का अनूठा पिटारा ई e पाठशाला जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक सभी विषयों की पुस्तकें मुफ्त में आप कंप्यूटर या मोबाइल पर हिंदी अंग्रेजी और उर्दू में डाउनलोड कर सकते हैं और पा सकते हैं पूरक पुस्तकें ऑडियो वीडियो और प्रश्न संग्रह उठाएं इसका भरपूर लाभ पेश है ई पाठशाला